चखुना संवरो साधु साधु न संवरो घाणे न संवरो साधु साधु संवरो संव न सं साधु साधु आचार्य समु सा साधु साधु सपथ सोवरो भिखु सब दुखा मुच्य हतजत पाद वाचा सज्जत संजत सज्जतम अजंतर समाहितो एको संतुसितो तमाखु जत बिखो माणी अनुत अत्थम धम्मंजदीपे मधुर तस्त धम्मामो धम म ध्मम मनो विचित धर्म मनुसरम भिखो स न पिहायती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 सभी द्वारों का संवर करो संवर में दुख मुक्ति का उपाय है। इस दृश्य को ठीक से समझ लें फिर सूत्र समझ आना आसान हो जाएंगे पहली बात संवर शब्द में गहरे जाना जरूरी है संवर या संयम या समता या सम्यक्त्व या समाधि या संबोधि या संबु भारत ने जितनी श्रेष्ठ दशाएं चित्त की खोजी हैं सभी को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 उस निष्कंप दशा का नाम है सम उसी सम से बनता है शब्द संवर्ष अब समवर को समझ लेना उचित होगा आमतौर से लोगों ने समवर को समझा नहीं क्योंकि वो सम को ही नहीं समझ पाए तो समवर ना समझी के कारण दमन हो गया समवर का अर्थ दमन नहीं होता संयम का अर्थ भी दमन नहीं होता संयम और समवर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 तो ऊपर ऊपर प्रकट होगा लेकिन भीतर भीतर जहर की तरह तुम्हारे जीवन रचना में फैल जाएगा तुम्हारे रगरे में प्रविष्ट हो जाएगा इसलिए तुम्हारे तथा कथित मुनि साधु त्यागी अत्यंत क्रोधी मालूम होते क्रोध चाहे ना करे मगर क्रोधी मालूम होते तुम दुर्वासा को हर मंदिर में बैठा हुआ पाओगे कारण क्या है क्रोध चाहे ना करें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 अब तो तुम ही बचे हो अपने कोई किसी दिन मार डालोगे और तो कोई बचा भी नहीं ये तुम्हारा क्रोध तुम्हारे परिवार को खा गया तुम्हें भी खा जाएगा उस दिन लोहा गरम था चोट लग गई उसने कहा क्या करूं आप कहें जो आप कहेंगे करूंगा मुन ने कहा संस्थ हो जाओ वो आदमी क्रोधी था साधारण आदमी होता तो कहता घर जाऊं सोच बिचारू और झंझटे वो आदमी तो क्रोधी था जिद्दी आदमी था हटी आदमी था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 आंख के जाने से कुछ सपने तो बंद नहीं हो जाएंगे आंख रहती है तो कभी कभी सपने बंद भी हो जाते हैं क्योंकि जिंदगी में और चीजें भी देखने को मिलती अगर सूरदास ने किसी सुंदर स्त्री से भयभीत होकर आंखें फोड़ ली थीं तो फिर आंखें फूट जाने के बाद सिवाय उस सुंदर स्त्री के कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा वही वही दिखाई पड़ेगी और जिस स्त्री के लिए आंखें फोड़ ली उस स्त्री से लगाव बड़ा गहरा हो गया इतना त्याग किया उस स्त्री के लिए उस स्त्री के लिए इतनी कुर्बानी की इससे तो गठबंधन गहरा हो जाएगा इससे तो अब कुछ और याद ही नहीं आएगा यही स्त्री यही स्त्री याद आएगी और बंद आंखें हैं तो स्त्री रोज रोज सुंदर होती जाएगी क्योंकि तुम रोज रोज रंग तुलिका लेके उसे रंगते रहोगे अगर आंखें खुली होती तो एक ना एक दिन स्त्री की कुरूपता भी दिखाई पड़ती क्योंकि जहां सौंदर्य है वहां कुरूपता भी है और अगर आंखें खुली रहती तो यह स्त्री जवान थी किसी दिन बूढ़ी भी होती जवानी कितने देर टिकती क्षण मगर एक दफे आंखें फूट गईं तो अब सूर्यदास ने जिस स्त्री को चाह था यह सदा जवान रहेगी अब बूढ़ी नहीं हो सकती अब अटक गए सपने की स्त्रियां कभी बूढ़ी क्यों हो और अब स्त्री तो बूढ़ी हो चुकी होगी लेकिन सूरदास तो उसी स्त्री को याद करेंगे जो जवान थी जिससे देखकर आंखें फोड़नी थी जिससे इतने घबरा गए थे जिससे इतने आंदोलित हो गए थे जिससे इतने विचलित हो गए थे उससे तो गठबंधन हो गया नहीं तो मैं कहता हूं अगर सूरदास सही है तो यह कहानी गलत है और अगर कहानी सही तो सूरदास गलत है अगर कहानी सही है तो फिर सूरदास वो जो कृष्ण की महिमा गा रहे हैं वो कृष्ण की नहीं उसी स्त्री की महिमा होगी और अगर सूरदास सही हैं और कृष्ण की महिमा सही है तो किसी स्त्री के लिए क्या आंख फोड़ेंगे उस स्त्री में कृष्ण का ही दर्शन होगा जहां सौंदर्य होगा वहीं परमात्मा का दर्शन होगा संवर को उपलब्ध होने वाला आदमी आंख को निखारता है आंख को खोलता है ठीक से देखना सीखता है अंधा नहीं हो जाता और ना आंख को झुकाता है प्रसिद्ध जेन कथा है जो मैंने तुमसे बहुत बार कही दो भिक्षु एक नदी के किनारे आए एक बूढ़ा है एक जवान है और नदी के किनारे उन्होंने खड़ी एक सुंदर युवती देखी बूढ़ा साधु आगे है जैसा कि नियम है बूढ़ा आगे चले जवान पीछे चले उस बूढ़े आदमी ने तो जल्दी आंखें झुका ली स्त्री अपूर्व सुंदर थी शायद इतनी सुंदर ना भी रही हो लेकिन बूढ़े सन्यासियों को सभी स्त्रियां सुंदर दिखाई पड़ती जो स्त्रियों से भागेगा उसे सभी स्त्रियां सुंदर दिखाई पड़ने लगती तुम जितना भागोगे उतनी सुंदर दिखाई पड़ने लगती मगर हो सकता है सुंदर ही रही हो वो बहुत विचलित हो गए और उस स्त्री ने कहा कि मैं डर रही हूं मुझे नदी के पार जाना है क्या आप मुझे हाथ में हाथ नहीं देंगे वो बूढ़ा तो सुन ही नहीं वो तो तेजी से भागा उसने कहा सुनना खतरनाक है क्योंकि उसे अपने मन की हालत दिखाई पड़ रही मन कह रहा है ले लो हाथ में हाथ ये हाथ प्यारा है फिर मिले ना मिले और अपने आप आ रहा है हाथ में छोड़ो मत और जितना मन यह कहने लगा तो चालीस साल का नियम व्रत सब मिट्टी में मिल जाएगा तो घबराहट बढ़ गई वो पसीना पसीना हो गया होगा उस सांझ शीतल हवा बहती थी सूरज ढल गया था लेकिन वो पसीना पसीना हो गया होगा वो तो नदी तेजी से पार करने लगा उसने तो लौट कर नहीं देखा उसने तो जवाब नहीं दिया क्योंकि जवाब में खतरा है जब वो नदी पार कर गया तब उसे अचानक याद आई कि मैं तो पार कर आया लेकिन मेरा जवान साथी पीछे आ रहा है कहीं वो झंझट में ना पड़ जाए उसने लौट के देखा और झंझट में जवान साथी पड़ गया था उसे लगा जवान भी आया नदी के तट पर उस स्त्री ने कहा मुझे पार जाना है हाथ में हाथ दे दो तो उस जवान ने कहा कि नदी गहरी है हाथ में हाथ देने से न चलेगा तू मेरे कंधे पर बैठ जा वो उसको कंधे पर बैठा के नदी पार कर रहा था जब बूढ़े ने लौट के देखा तो मध्य नदी में थे वो दोनों बूढ़ा तो भयंकर क्रोध से और रोष से भर गया शायद ईर्षा का तत्व भी उसमें सम्मिलित रहा होगा कि मैं तो हाथ में हाथ न ले पाया और ये उसे कंधे पर ला रहा ऐसी सुंदर स्त्री सपने जैसी सुंदर फूलों जैसी सुंदर रोस उठा होगा ईर्षा उठी होगी जलन उठी होगी मैं चूक गया इसका पश्चाताप उठा होगा और इस सब का इकट्ठा रूप यह हुआ कि उसने कहा कि यह बर्दाश्त के बाहर है ये भ्रष्ट हो गया जहाँ के गुरु को कहूंगा कहना ही पड़ेगा और जब युवक नदी के किस पार आ गया और दोनों आश्रम की तरफ चलने लगे तो बूढ़ा फिर दो मील तक उससे बोला नहीं भयंकर क्रोध था जब वे आश्रम की सीढ़ियां चढ़ते थे तब बूढ़े ने कहा सुनो मैं इसे छिपाना ना सकूंगा यह जघन पाप है जो तुमने किया है मुझे गुरु को कहना ही पड़ेगा सन्यासी के लिए स्त्री का स्पर्श वर्जित और तुमने स्पर्श ही नहीं किया तुमने उस युवती को कंधे पर बिठाया ये तो हद हो गई पता है उस युवक ने उस बूढ़े को क्या कहा उस युवक ने कहा आश्चर्य मैं तो उस स्त्री को नदी के किनारे कंधे से उतार भी आया आप उसे अभी भी कंधे पर लिए हुए हैं जो कंधों पर कभी नहीं लेते हो सकता है कंधों पर लिए रहे जिन्होंने कंधों पर लिया है वे कभी ना कभी उतारी देंगे बोझ भारी हो जाता सूरदास ने अगर आंखें फोड़ ली होंगी तो जिंदगी भर कंधे पे लिए रहे होंगे नहीं वह कोई उपाय नहीं और मैं सूरदास को समझता हूं इसलिए कहानी को कहता हूं गलत ही होगी कहानी सही नहीं हो सकती किन्हीं मूढ़ों ने रची होगी उन्हीं मूढ़ों ने जिनसे पूरा धर्म विकृत हुआ है ये भिक्षु पांच आंखें बंद कर रहे होंगे कान बंद कर रहे होंगे जबरदस्ती अपने को किसी तरह बांध रहे होंगे जब कोई जबरदस्ती अपने को बांधता है तो अहंकार पैदा होता है अहंकार लक्षण है अहंकार तभी पैदा होता है जब तुम कुछ जबरदस्ती अपने साथ करते हो और उसमें सफल हो जाते हो जब कोई आदमी समझ पूर्वक जीवन में गहरा उतरता है तो अहंकार निर्मित नहीं होता क्योंकि करने को वहां कुछ है ही नहीं समझ से ही अपने आप गुत्थियां सुलझ जाती है करना कुछ भी नहीं पड़ता जिसने जाग के शरीर के रूप को देख लिया उसे दिखाई पड़ जाएगा क्षण भंगुर का बबूला है, आज है कल चला जाए अब कुछ करना नहीं पड़ता बात खत्म हो गई जिसने जाग के संगीत को सुन लिया उसे साफ हो गया कि केवल ध्वनियों का चोट है आहत नाद है इसमें कुछ खास नहीं सोरगुल है और जिसे यह दिखाई पड़ गया कि बाहर का संगीत शोरगुल है उसे भीतर का संगीत सुनाई पड़ने लगा जिसको हमने अनाहत नाद कहा है। वहां बजी रही वीणा और वहां बजाने वाला स्वयं परमात्मा है लेकिन बाहर के संगीत में जो उलझा है उसे भीतर का संगीत सुनाई नहीं पड़ता और बाहर के स्वाद में जो उलझा है उसे भीतर के अमृत का स्वाद नहीं आता मगर बाहर के स्वाद को दबाओगे तो भी बाहर के स्वाद में ही उलझे रहोगे दबाने से मुक्ति नहीं है बाहर का स्वाद समझो इन पांचों में एक दिन भारी विवाद छिड़ गया पांचों अहंकारी हो गए होंगे एक आंख झुका के चलता था वो उसका अहंकार हो गया होगा कि देखो मैंने रूप का जैसा संवरण किया है ऐसा किसी ने भी नहीं किया और बड़ा कठिन है रूप का संवरण क्योंकि आंख पर विजय पाना सबसे बड़ी कठिन बात है दुष्कर बात है क्योंकि रूप का आकर्षण बड़ा प्रबल है और दूसरा कहता होगा इसमें क्या रखा असली बात तो जीववा है जीप पर नियंत्रण चाहिए मुझे देखो ना नमक लेता हूं ना शक्कर लेता हूं ना घी लेता हूं ना ये लेता हूं ना वो लेता हूं रूखा सूखा खाता हूं असली चीज तो जिवा है रूप का स्वाद तो तब पैदा होता है जब आदमी चौदह साल का हो जाता जीप का स्वाद तो जन्म के पहले दिन ही पैदा हो जाता और रूप का स्वाद तो आदमी बुरा होने लगता तो समाप्त हो जाता लेकिन जीप का स्वाद तो मरते दम तक साथ रहता है तो जो जीप पर नियंत्रण करता था वो कहता था कि देखो पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक झूले से लेकर कब्र तक जो चीज चलती है वो ज्यादा दुष्कर है रूप का तो आता है और चला जाता है कोई नाक पर नियंत्रण कर रहा था गंध पर कोई कान पर नियंत्रण कर रहा था ध्वनि पर कोई शरीर पर नियंत्रण कर रहा था स्पर्श पर सब अपनी दलीलें दे रहे होंगे जो स्पर्श की दलील दे रहा था वो कह रहा होगा कि ठीक है बच्चा पैदा होता तब दूध पीता है लेकिन बच्चे को स्पर्श का आनंद तो मां के गर्भ में ही आना शुरू हो जाता वहीं दोनों का दोनों की देहें स्पर्श करती और ये स्पर्श की आकांक्षा जीवन भर बनी रहती है एक शरीर से दूसरे शरीर के स्पर्श में जो ऊष्मा मिलती जो गर्मी मिलती है उसका रस सदा बना रहता है ऐसे उनमें विवाद चलता होगा ये विवाद संवर के कारण तो हो ही नहीं सकता यह विवाद इसलिए हो रहा है कि सभी ने नियंत्रण किया है और जिसने नियंत्रण किया है वो यह कहना चाहता है कि मेरा नियंत्रण तुझ से बड़ा है और स्वभावता मेरा नियंत्रण तुझ से कठिन है तुझ से बड़ा है इसलिए मैं तुझ से बड़ा हूं यह अहंकार उसमें भीतर होगा अगर त्यागी अहंकारी हो तो समझना की त्यागी नहीं अगर त्यागी निरअहकारी हो तो ही त्यागी है। और निरअहकारी त्यागी, त्यागी मिलना ही मुश्किल है क्योंकि निरअहकारी त्यागी नहीं होता ना भोगी होता है मध्य में खड़ा हो जाता है उसकी घड़ी रुक गई उसका पेंडुलम ठहर गया वो सम को उपलब्ध हो जाता है दुनिया में तीन तरह के लोग हैं भोगी त्यागी और दोनों के मध्य में मैं रखता हूं सन्यासी को क्योंकि वो शब्द भी सम से ही बनता है सन्यासी को मैं त्यागी नहीं कहता और सन्यासी को मैं संसारी भी नहीं कहता इसलिए मैं अपने सन्यासी को नहीं कहता कि तुम संसार छोड़ो और त्यागी बन जाओ मैं उनसे कहता हूं तुम सम्यक्तू को उपलब्ध हो जाओ तुम जहां हो वहीं रहो वहीं तुम्हारी तराजू को संभाल लो उल्टे जाने की कोई भी जरूरत नहीं उन पांचों में बड़ा विवाद हो गया कि किसका संवर दुष्कर्ष प्रत्येक अपने संवर को दुष्कर और फलता श्रेष्ठ बताता था विवाद की निष्पत्ति नहीं हुई हो, हो नहीं सकती किसी विवाद की कभी नहीं होती पांच हजार साल में कितने विवाद चले लेकिन एक विवाद की भी निष्पत्ति नहीं है निष्पत्ति विवाद की हो ही नहीं सकती आदमी सदियों से सोच रहा है ईश्वर है या नहीं जो कहते है नहीं है वो कहे चले जाते नहीं जो कहते हैं वो कहे चले जाते हैं कोई निष्पत्ति नहीं ना तो आस्तिक नास्तिक से राजी हो पाता ना नास्तिक आस्तिक से राजी हो पाता वेद को मानने वाला वेद की दुहाई दिए चला जाता कुरान को मानने वाला कुरान की दुहाई दिए चला जाता और सब अपने पक्ष में गली निकाल लेते लेकिन न तो किसी को वेद से मतलब है न किसी को कुरान से मतलब है न किसी को ईश्वर से मतलब है न ईश्वर के न होने से मतलब सबको मतलब है कि मेरी बात ठीक होनी चाहिए क्योंकि मैं ठीक जब तुम विवाद करते हो तुमने ख्याल देख किया तुम्हें इसकी फिक्र नहीं होती कि सत्य क्या है तुम्हें इसकी फिक्र होती है कि जो मैं कहता हूं वो सत्य है या नहीं रस्किन का एक प्रसिद्ध वचन है कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं एक तो वे जो सत्य को अपने साथ चलाना चाहते हैं अपने पीछे जैसे कोई गाय को बांध ले रस्सी में और चलाए अपने पीछे यही लोग विवादी ये सत्य को अपने पीछे चलाना चाहते हैं ये सत्य को भी अपना अनुगामी बनाना चाहते हैं और दूसरे वे लोग हैं जो सत्य के पीछे चलना चाहते हैं सत्य जहां जाए वहीं जाने को राजी सत्य अगर विपरीत विरोधी के शिविर में ठहरा है तो वे वहीं जाने को राजी जहां सत्य है वहां वे जाएंगे वे छाया बन जाते सत्य की यही सत्य के खोजी यही खोज पाते विवादी नहीं खोज पाते विवादी का तो कहना यह है कि मैंने पा ही लिया इसलिए तो विवाद पैदा हो रहा है वो तो कहता मैंने जान ही लिया और मैं सिद्ध कर सकता हूं और ध्यान रखना तर्क सभी कुछ सिद्ध कर सकता है तर्क वैश्या जैसा है उसको कुछ लेना देना नहीं कि कौन ठीक है कौन गलत है तुम उपयोग करो तो तुम्हारे काम आ जाता दूसरा उपयोग करे तो उसके काम आ जाता तर्क वकील है एक बड़े वकील थे डॉक्टर हरि सिंह और सागर विश्वविद्यालय को उन्होंने निर्माण किया वो दुनिया के बड़े ख्याति लब्ध वकीलों में एक थे लेकिन कभी कभी ज्यादा पी जाते थे प्रिवी कौंसिल में एक मामला था किसी भारतीय रियासत का झगड़ा था बड़ा मामला था करोड़ों का मामला था वो कुछ रात ज्यादा पी गए क्लब में सुबह गए तो खुमारी कायम थी वो भूल गए किसके पक्ष में तो विपरीत की तरफ से बोल गए और घंटे भर जब बोले उनका जो सहयोगी था उसने कई बार उनका कोट खींचा इत्यादि मगर वो पी हुए थे तो वो उसका हाथ झटक दे उनको और क्रोध आ रहा था क्रोध आता तो और उनका तर्क प्रखर होता जा रहा था वो रुके नहीं दूसरा विपरीत का वकील भी हैरान था कि मेरे लिए कुछ बचे ही नहीं मजिस्ट्रेट भी हैरान था कि अब होगा क्या और जो विपरीत पार्टी थी वो चकित और जो हरि सिंह और की पार्टी थी वो चकित कि मार डाला अपने नहीं मार डाला ये इनको हो क्या गया दिमाग खराब हो गया जब घंटे भर बाद वो रुके सफाया करके बिल्कुल तो उनके सहयोगी ने कहा आपने मार डाला अपने आदमी को मार डाला आप भूल गए उन्होंने कहा तू घबरा मत उन्होंने फिर शुरू किया उन्होंने कहा अभी मैंने वो दलीलें दी जो मेरा विरोधी पक्ष का वकील देगा अब मैं उनका खंडन शुरू करता हूं और उन्होंने खंडन भी उसी कुशलता से किया और मुकदमा जीते भी तर्क वकील है तर्क की कोई निष्ठा नहीं है जो तर्क को अपने साथ ले ले उसी के साथ हो जाता है तो हर चीज के लिए तर्क दिया जा सकता है और मजा ऐसा है कि जिस तर्क से बातें सिद्ध होती हैं उसी से असिद्ध भी होती जैसे कि ईश्वर को मानने वाला कहता है ईश्वर होना ही चाहिए क्योंकि दुनिया है घड़ा होता है तो कुम्हार होना चाहिए बिना बनाए कैसे बनेगा इतना विराट सृष्टि का फैलाव ईश्वर होना ही चाहिए बनाने वाला होना ही चाहिए बिना बनाए कैसे बन सकता है ये उसका तर्क नास्तिक से पूछो, वो कहता है।, हम हैं। ये तर्क सही है अब हम पूछते हैं, ईश्वर को किसने बनाया अगर हर बनाई गई चीज का अगर हर चीज का जो है बनाने वाला होना चाहिए तो ईश्वर का बनाने वाला कौन आस्तिक कहता है ये नहीं पूछा जा सकता ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया आस्तिक कहता है कि कभी तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा ना एक जगह जाके कि इसको किसी ने नहीं बनाया नहीं तो फिर तो यह चलती जाएगा आ को बा ने बनाया बा जाएगा इसका कोई अंत नहीं होगा तो आस्तिक कहता है एक जगह तो रुकना होगा ना हम ईश्वर पर, पर रुकते हैं नास्तिक कहता है हम भी राजी एक जगह रुकना होगा तो सृष्टि पर ही क्यों ना रुक जाए सृष्टा तक जाने की जरूरत क्या है तर्क एक ही है दोनों के काम पड़ता है मगर दोनों को किसी दोनों में से किसी को भी सत्य की कोई आकांक्षा नहीं मैं ठीक अहंकार विवाद लाता है जहां अहंकार समाप्त होता है वहां सत्य से संवाद शुरू होता है विवाद की कोई निष्पत्ति ना होती देख वे पांचों भगवान के चरणों में उपस्थित हुए यह भी बात प्रतीकात्मक है जब तुम विवाद की कोई निष्पत्ति ना कर सको तो किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो निर्विवाद किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो तर्क से नजीरा हो जिसने सत्य का अनुभव किया हो तुम तो सत्य के संबंध में सोच रहे हो सोचने से विवाद हल नहीं होता अब उसके पास जाओ जिसने सत्य को जाना है उस जानने वाले से ही हल हो सकता है मगर एक और बात समझना यह तो जाना फिर भी बाहर से होगा और बुद्ध जो कहेंगे ये पांचों उसके अलग अलग अर्थ भी ले सकते और विवाद फिर शुरू हो सकता है अगर विवाद जारी ही रखना हो तो कोई उपाय नहीं उससे छूटने का बुद्ध के पास जाके भी ये पांचों लौट आएंगे और एक कहेगा बुद्ध ने ऐसा कहा और दूसरा कहेगा गलत कह रहे हो ऐसा कहा ही नहीं उनका प्रयोजन यह था फिर विवाद नहीं समस्या को लेकर शुरू हो जाएगा लेकिन विवाद जारी रहेगा बुद्ध के मरते ही बुद्ध के संप्रदाय में छत्तीस खंड हो गए जो बुद्ध के मरते ही छत्तीस संप्रदाय पैदा हुए वो बुद्ध के जीते भी रहे होंगे एकदम से कैसे पैदा हो जाएंगे ऐसा थोड़ी होता है कि आज बुद्ध मरे और एकदम लोग अलग अलग हो गए ये छत्तीस वर्ग रहे ही होंगे दबे रहे होंगे बुद्ध की प्रतिष्ठा बुद्ध के प्रभाव बुद्ध की गर्मी में बुद्ध की ऊष्मा में ठहरे रहे होंगे बुद्ध के सामने प्रकट हो सके इधर बुद्ध मरे उधर सब विवाद उठ खड़े हुए बुद्ध धर्म 36 खंडों में टूट गए महावीर के जाते ही जैन धर्म खंडों में टूट गया ये विवाद रहे होंगे ये एकदम से आकाश से पैदा नहीं हो सकते कुछ तो समय लगता महावीर जाए दुनिया से 100-200 साल बाद विवाद पैदा हो समझ में आता है कि ठीक अब 200 साल हो गए अब जिन्होंने महावीर को सुना था वो नहीं जिन्होंने देखा था वो नहीं अब विवाद स्वाभाविक लेकिन इधर महावीर मरे इधर लाश पड़ी होती उधर विवाद शुरू हो जाते कबीर मरे लाश पर ही विवाद हो गया कि हिंदू चाहते हैं कि जलाएं और मुसलमान चाहते हैं कि गढ़ाए ये किस तरह के भक्त थे ये कबीर की मौजूदगी में हिंदू हिंदू था मुसलमान मुसलमान था सिर्फ कबीर की प्रभा में ज्योति में दबा हुआ पड़ा था उस ज्योति के जाते ही सब जुगनू टिमटिमाने लगे सब विवाद वापस लौट आए तो इसका एक और प्रतीक गहरा है और वह यह है कि बाहर के बुद्ध के पास जाके विवाद हल शायद हो शायद ना हो अगर भीतर के बुद्ध के पास जाओगे तो निश्चित हल हो जाए तुम्हारा बुद्धत्व ही विवाद की निष्पत्ति बनेगा वे पांचों भगवान के चरणों में उपस्थित हुए और उन्होंने भगवान से पूछा बनते इन पांच इंद्रियों में से किसका संवर कठिन है भगवान हंसे और बोले हंसे क्योंकि उनको उस, उन पांचों को किसी को भी इससे प्रयोजन नहीं कि किस इंद्री का संवर कठिन है उन्हें सत्य से कुछ लेना देना नहीं वो पांचों अपने को सिद्ध करने आए पांचों अकड़ के खड़े पांचों चाहते हैं भगवान उनका समर्थन करें इसलिए हंसे मूढ़ता पर हंसे इतने दिन आंख झुकाकर रखी इतने दिन भोजन का त्याग किया इतने दिन एकांत में रहे और फिर उठा आखिर में विवाद दुर्गंध उठी अंत में सुगंध का कुछ पता नहीं इस दुर्दशा पर हंसे इस मनुष्य की दयनीयता पर हंसे इस मनुष्य की मूढ़ता पर हंसे भिक्षुओं उन्होंने कहा संवर दुष्कर है इस इंद्री का संवर उस इंद्री का संवर, ऐसा विवाद व्यर्थ है संवर दुष्कर है जागना दुष्कर है समता की स्थिति पाना दुष्कर है और तुम में से किसी ने अभी उस स्थिति को पाया नहीं तुम अभी दमन में ही लगे हो असली कठिनाई तो वहां है जहां तुम जागो और तुम्हारे जागने के कारण संवर सध जाए साधना ना पड़े। साधु वही जो सध जाए साधना ना पड़े। कबीर ने कहा है, साधो सहज समाधि भली सहज समाधि उसी को बुद्ध संवर कहते हैं वही बुद्ध की भाषा में संवर है सहज समाधि क्या अर्थ हुआ अर्थ होता है जैसे तुम्हारे घर में आग लगी और तुम्हें दिखाई पड़ गया कि आग लगी और तुम निकल के भागे और बाहर हो गए ये सहज समाधि तुम्हें दिखाई पड़ा आग लगी अब भीतर रुकोगे कैसे दिख गया आग लगी बाहर चले गए लेकिन तुम्हारे घर में आग लगी और तुम अंधे हो और कोई आया पड़ोसी हो तुमसे कहता भाई बाहर निकलो घर में आग लगी तुम कहते छोड़ो बीजी जी कहां की बातें कर रहे हो कोई घर लूटना है मेरा कैसी आग कहां की आग मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ता और जब तक मुझे नहीं दिखाई पड़ता मैं कैसे भागू लेकिन अगर पड़ोसी बहुत समझदार हो और समझाने में कुशल हो और तुम्हें समझा दे और राजी कर दे कि घर में आग लगी ही है तो तुम बेमन से जबरदस्ती अपने को घसीटते हुए घर के बाहर निकालो निकलना नहीं चाहते निकलना पड़ रहा है अब इस पड़ोसी से कैसे झंझट छुड़ाएं, है ये पीछे ही पड़ा है तो निकलना पड़ रहा है ये असहज दशा हो गई जबरदस्ती हो गई सहज का अर्थ होता है स्वास्फूर्त बुद्ध ने कहा संवर दुष्कर इसका संवर या उसका संवर नहीं संवर ही स्वयं दुष्कर है भिक्षुओं ऐसे व्यर्थ के विवादों में ना पड़ो क्योंकि विवाद मात्र के मूल में अहंकार है विवाद की कोई निष्पत्ति नहीं हो सकती क्योंकि अहंकार की कोई निष्पत्ति नहीं अहंकार भरमाता है भटकाता है पहुंचाता नहीं पहुंचा ही नहीं सकता है विवादों में वे न करके शक्ति को भिक्षुओ समग्र शक्ति को संवर में लगाओ सारी शक्ति को उड़ेल दो अपने भीतर के दिए में ताकि ज्योति भवक के उठे उस ज्योति के जगने में ही सब दिखाई पड़ेगा क्या व्यर्थ है क्या सार्थक क्या आसार क्या सार और असार को असार की तरह देख लेना आसार से मुक्त हो जाना सभी द्वारों का संवर्क करो भिक्षुओ इस झंझट में मत पड़ो कि आंख का करूं कि कान का करूं कि नाक का करूं आंख का कर लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा अगर आंख को किसी तरह दबा लिया तो जितनी आंख की वासना थी वो कान में सरक जाएगी ये रोज होता है तुमने देखा अंधा आदमी संगीत में बहुत कुशल हो जाता उसकी ध्वनि की क्षमता बढ़ जाती क्यों क्योंकि आंख से जो ऊर्जा बाहर जाती थी अब आंख से तो मार्ग ना रहा अब वो कान से जाने लगी जैसे झरने को एक तरफ से रोक दिया तो वह दूसरी तरफ से बहने लगेगा दूसरी तरफ से रोक दिया तो तीसरी तरफ से बहने लगेगा झरना बहेगा इसलिए अक्सर ऐसा हो जाता है कि जो लोग किसी एक इंद्री को नियंत्रण करने लग जाते उनकी कोई दूसरी इंद्री खूब सशक्त होकर प्रकट होने लगती और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि दूसरी इंद्री ज्यादा भयंकर सिद्ध हो क्योंकि दो इंद्रियों का बल इकट्ठा मिल जाएगा उसे इसलिए सवाल यह नहीं कि इसका करूं संवरिया, या उसका बुद्ध कहते हैं संवर करो जागो सारी इंद्रियों के द्वारों के पार हो जाना है संवर दुख मुक्ति का उपाय है। तब उन्होंने ये गाथाएं कही चखुना संवरो साधु साधु सोतेनम संवरो घाणेन संवरो साधु साधु जेहवाए संवरो आंख का संवर शुभ है साधु है साधु बनाता व्यक्ति को कान का संवर भी शुभ है साधु बनाता व्यक्ति को ग्रहण का संवर भी शुभ है जीव का संवर भी शुभ है सब संवर शुभ है क्योंकि संवर व्यक्ति को सरल बनाते जटिलता से मुक्त कराते संवर व्यक्ति को एकता देते नहीं तो पांच इंद्रियां पांच खंडों में तोड़ देती एक इंद्री एक तरफ खींचती दूसरी इंद्री दूसरी तरफ खींचती जब इंद्रिया खींचती ही नहीं तो व्यक्ति जितिन्द्रीय हो जाता है। उस जितिन्द्रिता में ही साधुता है कायन संवरो साधु साधु वाचा है संवरो मनसा संवरो साधु साधु सब संवरो सब संबुतो भिक्खु सब दुखा पमुंज शरीर का संवर सुबह वचन का संवर शुभ है मन का संवर शुभ है सर्व इंद्रियों का संवर शुभ है सर्वत्र संवर युक्त भिक्षु सारे दुखों से मुक्त हो जाता है शरीर का संवर शुभ है वचन का संवर शुभ है शरीर के संवर का अर्थ होता है अकेले होने की क्षमता का आजान ये संवर की पहली परी थी एकांत में जीने का मजा तुमने देखा एकांत काटता है जब तुम घर में अकेले रह जाते हो हजार मन उठने लगते हैं कहां जाऊं सिनेमा चला जाऊं होटल चला जाऊं किसी क्लब में चला जाऊं पड़ोसी के घर चला जाऊं कहां चला जाऊं क्या कारण है किस लिए सिनेमा जा रहे हो सलिए पड़ोसी के घर जा रहे हो किस क्लब जा रहे हो अकेले होने की क्षमता नहीं दूसरे चाहिए दूसरे रहते हैं तो तुम दूसरों में उलझे रहते हो शरीर के संवर का अर्थ है अकेले होने की क्षमता एकांत की क्षमता और इसका यह अर्थ नहीं कि तुम जाओ हिमालय के किसी गुफा में बैठो यहीं बाजार में चलते चलते भी तुम चाहो तो अकेले हो सकते हो और गुफा में बैठ के भी चाहो तो भीड़ में हो सकते हो गुफा में बैठ के भी अगर लोगों के संबंध में सोच रहे हो तो यह शरीर का संवर न हुआ और राह में चलते हुए बाजार में चलते हुए भी अगर किसी के संबंध में नहीं सोच रहे हो शांत मौन से चल रहे हो संतुलित अपने भीतर आरूढ़ तो संवर है। शरीर का संवर यानी एकांत एक की क्षमता वचन का संवर यानी मौन की क्षमता चुप होने की क्षमता वचन दूसरे से जोड़ता है तो वचन सेतु है संबंधों का अगर वचन से मुक्त होने की क्षमता हो इसका यह अर्थ नहीं कि तुम बोलो ही मत इसका यही अर्थ है जब जरूरी हो अत्यंत जरूरी हो तो बोलो बोलने में आदमी को वैसा ही संयम होना चाहिए जैसा जब तुम तार करते हो तो सोचते हो ये शब्द काट दू ये शब्द काट दू ये ज्यादा ये ज्यादा क्योंकि नौ ही शब्द जा सकेंगे दस हो गए तो एक और काट दू और तुमने एक मजा देखा कि चिट्ठी से तार का परिणाम ज्यादा होता है चिट्ठी में तुम्हें जो दिल में आता लिखते हो दस पन्ने लिख डालते हो उसी की वजह से जो तुम लिखते हो उसकी त्वरा चली जाती जो तुम लिखते हो उसमें बल नहीं रह जाता जो तुम लिखते हो उसकी सघनता और चोट खो जाती तार के दस शब्दों में बड़ी सघनता इंटेंसिटी आ जाती शब्द काटते जाते यह भी गैर जरूरी यह भी गैर जरूरी फिर जो जरूरी जरूरी रह गया उसका वजन बढ़ जाता है इसलिए तार का परिणाम होता है तार की चोट होती वचन के संवर का अर्थ है जितना जरूरी उतने बोलने की क्षमता क्षमता क्यों कहते हैं इसे क्योंकि तुम आकारण बोलते हो बोलने में अपने को उलझाते हो बोलना एक तरह का उलझाव है व्यस्तता है जो मिला उसी से बोलते हो कुछ भी बोलते हो वो भी कुछ बोल रहा है तुम भी कुछ बोल रहा है, कुछ नहीं होता तो, तो मौसम की बात करते हो उसको भी पता है तुमको भी पता है लेकिन कर रहे बात वो भी वही अखबार पढ़ा है जो तुम पढ़े हो उसी की बात कर रहे हो लेकिन कुछ ना कुछ बात करनी और जिन बातों को तुम हजार बार कर चुके हो वही बात फिर दोहरा रहे हो वचन की क्षमता का अर्थ है जरूरी बोलना गैर जरूरी नहीं बोलना फिर मन का संवर मन का संवर है भीतर का मौन एक तो बाहर का मौन है व्यर्थ न बोलना और फिर एक भीतर का मौन है व्यर्थ न सोचना ऐसे धीरे धीरे एकांत एक बढ़ता है पहले बाहर से भीड़ से मुक्त हो जाओ फिर शब्दों से मुक्त फिर मन की तरंगों से मुक्त तब सर्वेंद्रियों का संवर सत जाता है आदमी जितेन्द्रिय हो जाता है सर्वत्र संवर युक्त भिक्षु सारे दुखों से मुक्त होता है हथ संज पाद संज तो वाचा संजनुत्तमो अजतर तो समाहितो एको संतोषितो तमाहु भिक्षम जिसके हाथ पैर और वचन में संयम है जो उत्तम संयमी है जो अध्यात्मरत समाहित अकेला और संतुष्ट है उसे भिक्षु कहते हैं बुद्ध ने बहुत जोर दिया है इस बात पर कि चलो भी तो संयम रखना चलने में कैसा संयम होश पूर्वक चलना एक पैर भी उठाओ तो याद रहे कि मैंने ये पैर उठाया मूर्छा में मत उठाना जिसके हाथ पैर और वचन में संयम है जो बोलता है तो जानता है तो ही बोलता है तुम कितनी बातें बोलते हो जो तुम जानते भी नहीं कोई तुमसे पूछता है ईश्वर है तुम कहते हो वहां है छाती ठोंक के कहते हो तुम्हें ईश्वर का कोई पता नहीं संसार में झूठ बोलो झूठ बोलो चलेगा कम से कम परमात्मा को तो छोड़ो उस संबंध में तो झूठ मत बोलो तुमसे कोई पूछता आत्मा है तुम कहते हो है और न तुम कभी भीतर गए और न कभी इस आत्मा का दर्शन किया तुम कहते हो लोग मरने के बाद बचेंगे तुम कहते हो हां पुनर्जन्म है आत्मा अमर तुमने जीवन तक देखा नहीं मृत्यु की तो बात ही छोड़ो रात नींद में सो जाते हो तब तुम्हें पता नहीं रहता कि तुम कौन हो तुम तो मृत्यु की गहरी निद्रा में उतरोगे तुम तुम्हें कहां पता रहेगा रात की नींद तक में रोज रोज तुम टूट जाते हो अपने तादात्म्य से भूल जाते हो मैं कौन हूं तो महामृत्यु जब घटेगी सब तरह से जब तुम मरोगे क्या तुम्हें याद रहेगा न तुम्हे पुनर्जन्मो की कुछ याद है न तुम्हें आत्मा की शाश्वतता का कुछ पता है लेकिन कहे जा रहे हो कुछ भी कहे जा रहे हो इन झूठों से बचो इन झूठों से जो बच जाए वही सत्य को उपलब्ध हो सकता है जिसके हाथ पैर और वचन में संयम जो उत्तम संयमी है जो अध्यात्मर जो अपने में लीन रहता समाहित फिर एक शब्द आया जो सम से बना समाह सब तरह से अपने में ठहरा हुआ सब तरह से अपने में थिर सब तरह से अपने में प्रतिष्ठित अकेला और संतुष्ट है फिर समाया संतुष्ट संतोष जो जैसा है जहां है वैसा ही अपने को धन्यभागी भागी जानता इससे अन्यथा की कोई मांग नहीं जिसको अन्यथा की मांग नहीं है उसकी जिंदगी में चिंता नहीं जिसको अन्य था की मांग नहीं उसकी जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं जैसा है उसी से राजी तुम कहते हो ऐसा होगा तो मैं राजी होगा फिर तुम कभी राजी नहीं होने वाले क्योंकि कौन तुम्हारी आकांक्षाएं तृप्त करने को सब अपनी आकांक्षाएं तृप्त करने में लगे और ये विराट अस्तित्व एक एक की आकांक्षाएं तृप्त करने चले तो कभी का बिखर के खंडित हो जाए लेकिन जो कहता है जो अस्तित्व से मुझे मिले वही मेरा सुख है इस आदमी को दुखी नहीं किया जा सकता जिसने अस्तित्व के साथ अपना गठबंधन बांध लिया जो अस्तित्व की धारा में बहने लगा वह संतुष्ट है समाहित है अकेला है बुद्ध कहते हैं उसे ही भिक्षु कहते हैं यो मुख संजतो भिक्खु मंत भाणी अनुद्धतो अत्थम धम्मंच दीपेती मधुरम तस् भाषितम जो मनुष्य मुख में संयम रखता मनन करके बोलता उद्धत नहीं होता अर्थ और धर्म को प्रकट करता उसका भाषण मधुर होता यो मुख संजतो भिखु मंत भाणी अनुद्धतो जो उतना ही बोलता है जितना जानता है जो उतना ही बोलता है जितना जिया है जो उतना ही बोलता है जिसका स्वयं गवाह है उसकी वाणी स्वभावतः मधुर हो जाती सत्य जहां है वहां माधुरी है अत्थम धमबंश दीपे उसके वचनों से धर्म के दिए जलने लगते हैं। मधुरम तस् भाषितम और उसके व्यक्तित्व से माधुरी बरसने लगता है उसके पास भी जो आएगा वो मस्त हो जाएगा उसके पास जो आएगा वो ज्योतिर्मय होने लगेगा जितने पास आएगा उतना ज्योतिर्मय होने लगेगा बुझा दिया जैसे जले दिए के पास आके जल जाता ऐसे ही ऐसे समाहित व्यक्ति के पास संतुष्ट व्यक्ति के पास समाधिस्त व्यक्ति के पास सम्बुद्धत्व को उपलब्ध व्यक्ति के पास बुझे से बुझा आदमी आके भी धर्म के दिए से ज्योतिर्मय हो जाता जल उठती उसके भीतर सोई हुई चेतना अंधेरा मिट जाता है और परम माधुरी की वर्षा होती है दूसरा दृश्य भगवान के यह कहने पर कि चार माह के पश्चात मेरा परिनिर्वाण होगा भिक्षु अपने को रोक नहीं सके जार जार रोने लगे भिक्षुओं के आंसू बहने लगे भिक्षुओं की तो क्या कही जाए बात अरहतों के भी धर्म संवेक का उदय हुआ उनकी आंखें तो आंसू से नहीं भरी लेकिन हृदय उनका भी डमाडोल हो गया उस समय धम्माराम नाम के एक स्थवीर ने यह सोचकर कि मैं अभी राग रहित नहीं हुआ और सास्ता का परिनिर्वाण होने जा रहा है इसलिए सास्ता के रहते ही मुझे अरहत्व प्राप्त कर लेना चाहिए ऐसा सोच एकांत में जाकर समग्र संकल्प से साधना में लग गया धम्माराम उस दिन से एकांत में रहते मौन रखते ध्यान करते भिक्षुओं के कुछ पूछने पर भी उत्तर नहीं देते थे स्वभावतः भिक्षुओं को इससे चोट लगी धम्ाराम अपने को समझता क्या है पूछने पर उत्तर नहीं देता उपेक्षा करता है इस तरह चलता है जैसे अकेला है कोई यहां है ही नहीं वहां दस हजार भिक्षु थे बुद्ध के पास ये धम्माराम राम भूल गया उन दस हजार भिक्षुओं को स्वभावता अनेक को चोटे लगी अनेक को बात जची नहीं लोग जयराम जी करते उसका भी उत्तर नहीं देता था बात ही छोड़ दी थी ये जैसे संसार मिट गया भिक्षुओं ने यह शिकायत भगवान से की भगवान ने उन्हें कहा धम्माराम को बुला लाओ धम्माराम के आने पर पूछा भिक्षु तुझे क्या हुआ है क्या यह सत्य कि तू अन्य भिक्षुओं से बातें नहीं करता है बनते सत्य है धम्माराम ने कहा भिक्षु तू ऐसा क्यों कर रहा है तब धम्माराम ने अपने सारे विचारों को कह सुनाया उसने कहा आप जाते चार महीने का समय बचा आपके रहते अगर मैं मुक्त नहीं हो जाता तो फिर मेरे लिए कोई आशा नहीं आपकी मौजूदगी में अगर मेरा दिया नहीं जल सका तो मैं नहीं सोचता हूं कि फिर कभी जल सकेगा फिर कहां खोजूंगा ऐसे बुद्ध पुरुष को फिर जन्मों जन्मों भटकना पड़ेगा इसलिए अब एक रत्ती भर भी शक्ति किसी और बात में नहीं गमाना चाहता हूं एक आंसू भी नहीं गिराना चाहता हूं एक शब्द भी नहीं बोलना चाहता हूं ये चार महीने जो भी मेरे पास है सब दाओ पर लगा देना है अगर इस बार हो जाए तो हो जाए इतने करीब आके चूक जाऊं भगवान तो फिर कितना समय लगेगा फिर कहां खोज पाऊंगा फिर कब कोई किसी बुद्ध से मिलना होगा अबुद्धों की तो भीड़ है एक खोजो हजार मिलते हैं। लेकिन बुद्धों को कहा खोजूंगा हजारों जन्म बीत जाएंगे और शायद है भटक जाऊं आपके रहते न पहुंच पाया तो अकेले तो बिल्कुल भटक जाऊंगा यह सोचकर मैंने सारी ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर लिया है अब मेरे पास तीन ही काम है एकांत एकांत यानी दूसरों को भूल जाना मौन दूसरों से संबंध न जोड़ना वाणी का विचार कर और ध्यान भीतर विचार की तरंग को विसर्जित करना ये तीन उपाय हैं समाधि के दूसरे नहीं हैं जैसे ऐसे जीना अपने पास कहने को भी कुछ नहीं है बोलने को भी कुछ नहीं है, ऐसे जीना और अपने भीतर सोचने को भी क्या है सब कूड़ा करकट इस कूड़ा करकट को क्यों उलटते पलटते रहना ऐसा तीन भावों से जो भर जाए एकांत मौन और ध्यान एक दिन उसके जीवन में समाधि फलित होती एक दिन सब शून्य हो जाता ख्याल रखना एकांत में दूसरे मिट जाते मौन में शब्द मिट जाते ध्यान में विचार मिट जाते और समाधि में स्वयं का मिटना हो जाता है शून्य हो जाता उसने सारी बात बुद्ध को कही उसे सुनकर बुद्ध ने उसे साधुवाद दिया और कहा भिक्षुओ, भिक्षुओं अन्य भिक्षुओं को भी जिन्हें मुझ पर प्रेम हो धम्मा राम के समान ही होना चाहिए माला गंध आदि से मेरी पूजा करने वाले मेरी पूजा नहीं करते अपने को धोखा देते प्रत्युत जो धर्म के अनुसार आचरण करते हैं वही मेरी पूजा करते आंसुओं के बहाने से कोई सार नहीं और फिर जो वैसा करते हैं वे मुझे समझे ही नहीं क्योंकि कितनी बार तो मैंने तुमसे कहा यहां सभी अथिर हैं जो जन्मा है मरेगा जो हुआ है मिटेगा इस अथिर से मोहम्मत बनाओ और तुमने मोह बना लिया जो मुस्स मोह बना लिए वे मुझे समझे नहीं रो नहीं रोने से कुछ होगा भी नहीं बहुत रो लिए जन्मों जन्मो रो लिए बंद करो सो भी नहीं रोना भी जाने दो सोना भी जाने दो अब जागो और फिर इस गाथा को कहा धम्मा रामो धम्म रतो धम्मम धम्मिचिंतम अनु धम्मम अनुसरणम भिक्षु सद्धमा न परिहायति धर्म में रमण करने वाला धर्म में रत धर्म का चिंतन करते और धर्म का अनुसरण करते भिक्षु सद्धर्म से च्युत नहीं होता है पहले दृश्य को खूब हृदय कर ले बुद्ध ने एक दिन घोषणा की कि चार महीने और मेरी नाव इस तट पर रहेगी फिर मेरे जाने का समय आ गया चार महीने और इस देह में मैं टिका टिकाऊं फिर यह पंछी उड़ जाएगा चार महीने और तुम चर्म चक्षुओं से मुझे देख पाओगे फिर तो वे ही मुझे देख पाएंगे जिनके भीतर की आंख खुल गई है। चार महीने और मैं तुम्हें पुकारूंगा सुन लो तो ठीक चार महीने बाद मेरी पुकार खो जाएगी हां जो मेरी पुकार सुन लेंगे इन चार महीनों में उन्हें सदा सुनाई पड़ती रहेगी चार महीने और मेरा उपयोग कर लो तो कर लो ये औषधि ले लो तो ले लो चार महीने और फिर मेरे जाने की घड़ी आ गई अब यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि भिक्षु रोने लगे बुद्ध जैसा व्यक्ति हो और मोह पैदा ना हो यह अस्वाभाविक है बुद्ध जैसा व्यक्ति हो और लोगों का राग ना लग जाए यह असंभव है बुद्ध जैसा व्यक्ति हो तो साधारण भिक्षुओं की क्या बात जो अरहत्व को उपलब्ध हो गए जो अरिहंत हो गए जो स्वयं बुद्ध हो गए उनकी भी राग की रेखा शेष रह जाती है इतने प्यारे व्यक्ति को पाकर खोने की बात ही छाती को तोड़ देगी ठीक ऐसी ही घटना जीसस के जीवन में जिस रात उन्होंने अंतिम भोजन लिया अपने शिष्यों के साथ उनसे कहा कि बस यह आखिरी रात है कल सुबह मैं जाऊंगा घड़ी आ गई सूली लगेगी वे रोने लगे शिष्य रोने लगे जीसस ने कहा मत रो फर्क समझना बुद्ध और जीसस के वचनों का जीसस ने कहा मत रो मेरे लिए मत रो अगर रोना है तो अपने लिए रो रोना है तो अपने लिए मेरे लिए मत रो मेरे लिए रोने से क्या होगा जीसस ये कह रहे हैं कि अब तो अपनी तरफ देखो अपनी तरफ मुड़ो मेरे जाने की घड़ी आ गई मैं तुम्हें पुकारता रहा कि अपनी तरफ देखो अब भी तुम मेरे लिए रो रहे हो मेरे लिए मत रो जो होना है हो कर रहेगा हो ही चुका है अब और समय मत गमाओ और थोड़ी देर तुम्हारे पास हो जाग जाओ अपने लिए रो इतने दिन गमाए इसके लिए रो इतने जन्म गमाए इसके लिए रो आज की रात मत गवा देना और जीसस ने कहा कि अब हम चलें पहाड़ पर प्रार्थना करें वे गए और उन्होंने कहा जागे रहना लेकिन शिष्य सो सो जाते जीसस प्रार्थना करते हैं घड़ी भर फिर उठते हैं और देखते हैं तो सब झपकी खा रहे आखिरी रात आ गई कल इस आदमी से विदा हो जाएगी फिर जन्मों तक मिलना हो ना हो फिर ऐसा भव्य रूप ऐसा दिव्य रूप आंखों में आए ना आए फिर ये शुभ घड़ी कब घटेगी कहा नहीं जा सकता लेकिन जाग नहीं सकते निद्रा गहरी आखिरी रात भी सो रहे ऐसा ही उस दिन हुआ जब बुद्ध ने कहा कि चार माह के पश्चात पर मेरा परि निर्वाण होगा भिक्षु आंसू नहीं रोक सके रोने लगे जोर जोर से रोने लगे एक अर्थ में स्वाभाविक लेकिन स्वभाव के ऊपर जाना तो असली स्वभाव मिलता है इस जगत में दो तरह के स्वभाव एक तो प्रकृति का और एक परमात्मा का इस जगत में दो तल एक पदार्थ का एक चेतना का जो पदार्थ के लिए स्वाभाविक है उससे ऊपर जाओगे तो चेतना का स्वभाव प्रकट होता है यह बिल्कुल स्वाभाविक है मानवीय है बुद्ध को इतना चाहा, बुद्ध की चाह में सारा संसार छोड़ा घर द्वार छोड़ा पत्नी बच्चे छोड़े बुद्ध के प्रेम में सब दांव पर लगा दिया है और बुद्ध चले तो आंसू बिल्कुल स्वाभाविक है लेकिन इसके ऊपर एक और स्वभाव अगर आंसू रुक जाएं और जागरण घट जाए तो बुद्ध से फिर कभी बिछुड़ना ना हो बुद्ध से बिछुड़ना तभी तक होता है जब तक हम शरीर से बंधे जिस दिन हमें पता चले कि मैं चैतन्य हूं उस दिन बुद्ध से कैसा बिछुड़ फिर स्वयं बुद्धत्व तुम्हारे भीतर विराजमान हो गया फिर यह नाता न टूटने वाला है शिष्य को एक ना एक दिन दशा में आना चाहिए जब वो गुरु जैसा हो जाए दिन गुरु हो जाता है उसी दिन पहुंचा स्वभावतः था भिक्षुरोने लगे और हंतों को भी धर्म संवेग हुआ जो पहुंच गए थे उनको भी संवेग हुआ रोमांच हो गया ये कभी सोचा नहीं था कि बुद्ध जाएंगे सब जाएगा सब बह जाएगा बुद्ध जाएंगे ये नहीं सोचा था मान ही लिया था कि बुद्ध तो सदा रहेंगे। एक क्षण को वे भी कप गए जिनकी समाधि संभल गई थी अब ध्यान करना संसार में जो कप जाते हैं वे बहुत प्राकृतिक व्यक्ति हैं सामान्य संसार में जिनका कंपन बंद हो गया वे अरिहंत हैं। उनका अब संसार से कोई कंपन नहीं होता लेकिन अभी एक कंपन उनमें हो सकता है वो कंपन है गुरु का छूटना इससे भी पार जाना है कोई मोह ना रह जाए अशुभ का मोह तो जाए ही जाए शुभ का मोह भी जाए पाप तो छूटे पुण्य भी छूटे संसार तो छूटना ही चाहिए एक दिन निर्वाण और मोक्ष की वासना भी छूट जाए तो परम मुक्ति तो परि निर्वाण उस समय धम्मा राम नाम के एक स्थिबिर ने ऐसा सोचा कि मैं तो अभी राग रहित नहीं हुआ और बुद्ध के जाने का दिन करीब आ गया बहुत दिन गवा दिए बहुत समय गवा दिया अब गमाने को क्षण भी मेरे पास नहीं और सास्ता का परिनिर्वाण होने जा रहा है इसलिए सास्ता के रहते ही मुझे अरहत्व प्राप्त कर ही लेना है अब कुछ बचाऊंगा नहीं अब पूरा पूरा डूबूंगा अब कोई और किसी तरह के संकल्प विकल्प में समय ना गवाऊंगा अब शक्ति की एक छोटी सी किरण भी मुझसे बाहर न जाने दूंगा सब समाहित कर लूंगा एकांत में जाकर उन्होंने संकल्प पूर्वक गहन साधना शुरू कर दी बुद्ध परंपरा में संकल्प का अर्थ होता है कि अब या तो बुद्ध होकर रहूंगा या मौत आए अब दो के बीच कोई और विकल्प नहीं जीवन गया या तो मौत को चुनूंगा या बुद्धत्व को मरने को राजी हूं अब जीने में मेरा कोई रस नहीं संकल्प का अर्थ है कि अब यह जो मैंने पाना चाहा है यह पाकर रहूंगा या मर जाऊंगा मृत्यु वरण होगी अब मुझे लेकिन बुद्धत्व के बिना जीवन वरण नहीं होगा ये संकल्प का अर्थ है ऐसे संकल्प को लेकर धम्माराम एकांत जाकर मौन रखते ध्यान करते भिक्षुओं के कुछ पूछने पर उत्तर नहीं देते थे भिक्षुओं को अर्चन हुई यह भी स्वाभाविक है पहली तो यह अर्चन हुई कि धम्माराम की आंख से आंसू ना गिरा और जिस दिन से बुद्ध ने कहा कि अब उस चार महीने और उस दिन से धम्माराम कुछ और ही हो गया पत्थर की मूर्ति हो गए हिले नहीं डोले नहीं सारी बातों में रस छोड़ दिया गपशप चलती होगी भिक्षु जहां तरह इकट्ठे हो गपशप होती होगी निंदा प्रशंसा होती होगी कौन गलत कर रहा कौन ठीक कर रहा कौन क्या कर रहा भिक्षु और करेंगे क्या सब तरह के विवाद चलते होंगे कौन श्रेष्ठ कौन अश्रेष्ठ कौन ऊपर कौन नीचे सब तरह की राजनीति चलती होगी और भिक्षु करेंगे क्या इसलिए तो धम्माराम विशिष्ट है अब कई सोचने लगे होंगे ये बुद्ध तो अब जाने वाले हैं अब शायद मैं कब्जा कर लू संघ पर मैं मालिक हो जाऊं अब बुद्ध तो चले लोग अपने दांव पैच बिठाने में लग गए होंगे बुद्ध के बाद कौन अब कौन बुद्ध की गद्दी पर बैठेगा अब कौन सा होगा राजनीति चलने लगी होगी कूटनीत चलने लगी होगी एक दूसरे को गिराने उठाने के उपाय चलने लगे होंगे भिक्षु मतबल इकट्ठा करने लगे होंगे कि मेरे पास ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाएं ज्यादा मत मेरे पास हो तो कल कब्जा मेरा हो जाएगा बुद्ध तो अब जाते ही हैं तो अब ठीक है जो जाता उसको रोका तो जा नहीं सकता रो भी लिए होंगे और फिर इन सब उपद्रवों में भी लग गए होंगे लेकिन धम्ाराम ठीक दिशा पकड़ा ये बुद्ध के जाने की बात इतना बड़ा घातक प्रहार हो गई उसके हृदय में छुरा चुभ गया अब कोई जीवन नहीं हो सकता अब तो बुद्ध के रहते ही बुद्धत्व पा लेना है अब यह अवसर नहीं खोना अब 24 घंटे सोते जागते एक ही धुन उसके भीतर बजने लगी और एक ही स्वर गूंजने लगा तो एकांत मौन और ध्यान समाधि के उपाय ये तीन चरण हैं। अपने को अकेला जानो अकेले आए हो अकेले जाओगे अकेले हो संग साथ सब झूठ है संग साथ सब खेल है संग साथ सब मान मान्यता है मानी हुई बात है कौन किसका है न पत्नी न पति न बहन मित्र कौन किसका है अकेले आए अकेले जाओगे अकेले हो इस भाव को गहन कर लेने का नाम एकांत है मैं अकेला हूं मैं अकेला हूं ऐसा श्वास श्वास में रम जाए मैं अकेला हूं ऐसा हृदय की धड़कनों में बस जाए मैं अकेला हूं ये बात इतनी प्रगाढ़ होके बैठ जाए कि कभी भूले ना क्षण भर को न भूले यही संसार से मुक्ति है यह नहीं कि तुम पत्नी को छोड़ के जाओ ये जानना कि मैं अकेला हूं पत्नी है तो रहे बेटे हैं तो रहे घर है तो रहे लेकिन मैं अकेला हूं भरे घर में तुम अकेला हूं ये एकांत की भावभंगिमा है और जब अकेला हूं तो बोलना क्या है किससे बोलना है क्या बोलना है तो एक चुप्पी अपने आप उतरने लगे और जब चुप्पी होने लगे तो अब भीतर भी क्या सोचना आदमी को बोलना होता तो सोचता है बोलना तभी होता है बुरा क्योंकि दूसरों से जुड़ना है जब दूसरों से जुड़े ही नहीं हैं हम और जुड़ सकते ही नहीं हैं हम तो बोलना क्या फिर सोचना क्या और ये तीन बातें पूरी हो जाए एकांत मौन और ध्यान तो फिर जो शेष रह जाती दशा समाधि तब सम हो गए शून्य प्रकट हुआ इस शून्य की खोज में लग गया धम्माराम, भिक्षुओं ने शिकायत भगवान से की भिक्षुओं के अहंकार को चोट लगी होगी उनकी जयराम जी का भी जवाब नहीं देता अकड़ गया जो जैसे होते उनको वैसा ही दिखाई पड़ता है यह बड़ी मुश्किल है जो अहंकारी उन गलत में चलते हुए भिक्षुओं को आग्नि अड़चन मालूम होने लगा शिकायत भगवान से की भगवान ने धम्माराम को बुलाया पूछा तुझे क्या हुआ क्या सत्य है यह कि तू भिक्षुओं से बोलता नहीं बनते सत्य है उसने कहा ऐसा क्यों कर रहा है तो धम्माराम ने अपनी सारी मनोदशा कही उसे सुनकर भगवान ने उसे धन्यवाद दिया और कहा तू ठीक कर रहा है तू ही ठीक कर रहा है धम्माराम तू ही कर रहा है वह जो करने योग्य है जो करना चाहिए अन्य भिक्षुओं को भी जिन्हें मुझ पर प्रेम हो धम्माराम के समान ही होना चाहिए क्योंकि बुद्धों से तो एक ढंग ढेस सांसा, सांसारिकों से प्रेम करना हो तो एक और ढंग है सांसारिक से प्रेम करो तो संसार की भेंट उसके पास लाओ हीरे जवाहरात लाओ गहने लाओ साड़ी लाओ सुंदर वस्त्र लाओ सांसारिक से प्रेम करो तो संसार की भेंट लाओ बुद्धों से प्रेम करो तो बुद्धत्व की भेंट लाओ और कोई चीज काम नहीं पड़ेगी बुद्धों से प्रेम करो तो एक दिन बुद्ध हो जाओ एक दिन उनके चरणों में आकर अपने सिर को रखो ताकि वे तुम्हारे शून्य को देख सके ताकि वे कह सकें कि ठीक तू धन्यभागी तू पहुंच गया एक दिन अपना शून्य उनके चरणों में चढ़ाओ तो बुद्ध ने कहा माला गंध आदि से मेरी पूजा पूजा तो वही कर रहा है जो धर्म के अनुसार चल रहा है जो मैंने कहा है जो उसके अनुसार चल रहा है चाहे कभी मेरे चरणों में ना आए लेकिन जो मेरे अनुसार चल रहा है जिसने मेरी बात समझी और पकड़ी वही मेरी पूजा करता है आंसुओं के बहाने से भी कोई सार नहीं मत रो समय मत गमाओ और ऐसा करोगे तो मुझे समझे ही नहीं यही तो समझा रहा हूं जीवन भर से कि यहां सब क्षण भंगुर है यहां कुछ भी शाश्वत नहीं है इसलिए किसी से मोहना बांधो मुझ सुन वितयम धर्म में रमन करने वाला धम्माराम धर्म में रत धम्माराम, धर्म का चिंतन करने वाला धम्माराम धर्म का अनुसरण करने वाला धम्माराम और ऐसा जो धम्माराम है वही भिक्षु सद को उपलब्ध होगा चूकेगा नहीं चुत नहीं होगा मैं जाता हूं इसकी फिक्र ना करो मैं तो जाऊंगा मैं आया जाऊंगा धर्म सदा रहता है तुम धम्माराम हो जाओ तुम मुझसे अपने को मत जोड़ो धर्म से अपने को जोड़ो मैं धर्म नहीं धर्म का अर्थ वो शाश्वत नियम जो इस प्रकृति को चला रहा धर्म का वही अर्थ है बुद्ध के वचनों में जो गीता में भगवान का अर्थ है परमात्मा का अर्थ है धर्म का वही अर्थ है बुद्ध के वचनों में जो लाउसू के वचनों में ताओ का अर्थ है और बुद्ध की बात आधुनिक वैज्ञान को भी बहुत जमती क्योंकि बुद्ध व्यक्ति की बात नहीं करते नियम की बात करते हैं धर्म यानी नियम विज्ञान को भी जसती है बात यह तो विज्ञान को भी मानना पड़ेगा कि कोई नियम अनुसयूत है नहीं तो प्रकृति कैसे डोलती चांदारे कैसे चलते हैं चलाने वाला कोई नहीं है लेकिन चलने की प्रक्रिया के पीछे कोई नियम है जिस परिहा है। फिर मैं रहूं ना रहूं तुम कभी गिरोगे नहीं मैं उस धर्म की ही एक भंगीमा हूं मैं उस धर्म की ही एक अभिव्यक्ति हूं अभिव्यक्ति तो खो जाएगी लेकिन जिसकी अभिव्यक्ति है वो सदा है बुद्ध ये कह रहे हैं कि बुद्ध पुरुष धर्म की ही एक लहर धर्म है सागर जैसा बुद्ध पुरुष लहर जैसे लहरें उठती हैं खो जाती सागर सदा है यह धम्माराम ने ठीक किया भिक्षुओ ऐसा ही तुम भी करो ऐसा ही तुम्हारा जीवन भी हो जाए एकांत मौन ध्यान ताकि